संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट वैशम पायन जी कहते हैं जन्मेजय भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं माता कुंती उस समय घर के भीतर थी उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया कि बेटा पाँचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं राजकुमारी द्रौपदी है तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ वे कहने लगी हाय हाय मैंने क्या किया वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली बेटा जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी तो अधर्म द्रौपदी को अध, को तो अधर्म ना हो और मेरी बात झूठी भी ना हो युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है अब विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणी ग्रहण करो अर्जुन ने कहा भाई जी आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है पहले आप तब भीमसेन तदनंतर मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझे वैसी आज्ञा दें हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी द्रौपदी के सौंदर्य माधुर्य और सौशल्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे उनके मन में द्रौपदी बस गई युधिष्ठि ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चयपूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए उन्होंने वहाँ पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से शल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं आपने हमें कैसे पहचान लिया भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा महाराज क्या लोग छिपू ही आपको नहीं ढूंढ लेते आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किस्में संभव है यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई आप लोग लाक्षा भवन की आग से बचने निकले आपके संकल्प पूर्ण हो आपका निश्चय सार्थक हो अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए युधिष्ठिर के अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को सांस लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे उस समय राजकुमार धृष्ट दुम्न छिप उनके पीछे पीछे चलने लगा था उसने सब ओर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ रहा वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी कुंती ने द्रौपदी से कहा कल्याणी पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो ब्राह्मणों को भिक्षा दो आश्रितों को बाँटो बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो आधे में हिस्से करके हम लोग खा लें साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया सब ने अपने अपने मृग चरम बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया सिर की ओर माथा कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई सोते समय वे लोग आपस में रथ हाथी तलवार गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र, विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेना अधिकारी हो